श्री विष्णु सहस्रनामस्त्रक्य उतरो गोप्त गोपतिर्गोप्ता ज्ञानगम्य पुरातन शरीरभूतभृदोक्ता कपीन्द्रो भूरिदक्षिण उत्तर भोक्ता शरीरभूतभृभोक्ता भूरि भूरदक्षिण जन्म संसार बंधनाद उत्तर उत्तर सर्वोत्कृष्ट वीन्द्र उत्तर है जन्म रूप संसार बंधन से उत्तीर्ण अर्थात मुक्त होते हैं इसलिए उत्तर है अथ सर्वश्रेष्ठ है इसलिए उत्तर है श्रुति कहती है इंद्र अर्थात परमेश्वर सबसे श्रेष्ठ है गमाम पालनाद गोपवेशधरो गोपति गौरमही तस्ह पति ही। मही वा गौों का पालन करने से गोप कृष्ण गोपति है अथवा गो पृथ्वी का नाम है उसके स्वामी होने से भगवान गोपति है गो इंद्रिय को भी कहते हैं अतः है इंद्रियों का पालन करने वाला प्राण भी गोपति है समस्त भूता ने पालयन रक्षको जगत इति गोपता समस्त भूतों का पालन करने वाले भगवान जगत के रक्षक हैं इसलिए गोपता है न कर्मणा न ज्ञान कर्माभ्याम व गम्य किंतु ज्ञानेन न गम्यत ये ज्ञान गम्यः है कर्म से अथवा ज्ञान और कर्म दोनों के समुच्चय से नहीं जाने जाते केवल ज्ञान से ही जाने जाते हैं इसलिए ज्ञान गम्य है काले नाम परिच्छिवाद पुरापि भवतीति पुरातन काल से अपरिच्छिन्न होने के कारण सबसे पहले भी रहते हैं इसलिए पुरातन है शरीरारंभक भूतानाम भरणात् प्राण रूप धर शरीर भूत भृत शरीर की रचना करने वाले भूतों का प्राण रूप से पालन करते हैं इसलिए शरीर भूत भूतभृत है पालकत्वाद भोक्ता परमानंद परमानंदोह संभोगादा भोक्ता पालन करने वाले होने से भोगता है अथवा निरति से आनंद पुंज का संभोग करने से भोगता है इति नामनाम पंचम शतम विवृतम यहाँ तक शहर नाम के पांचवे शतक का विवरण हुआ कपिश्चास विंद्रश्चेती कपिवराह वाराह बपुरा स्थित कपीन्द्र कपीना वानराण्र कपीन्द्र राघवो वा कपि वराह को कहते हैं जो कपि और इंद्र भी हैं वे रूपधारी भगवान कपीन्द्र है अथवा कपियों वानरादि के इंद्र स्वामी श्री रघुनाथ जी ही कपीन्द्र है भूयो बुव्य यज्ञ दक्षिणा दर्शय तो यज्ञ कुरंत धर्म मर्यादा दिखाते हुए यज्ञानुष्ठान करते समय भगवान की बहुत सी दक्षिणाएं रहती है इसलिए वे भूरी दक्षिण हैं सोमपो मृतप सोम पुर्जित पुर सतम सत्यसंधो दास दास सांपति सोमप पह, सोमा हा, पुरुजित अमृतप सोमु पुरसम विनय जय है सत्यस दाह साता पति सोम पिबती सर्वज्ञु यूपेणे सोमप धर्मरयाद दर्शय यजमूपेण सोमप समस्त यज्ञों में यश्रव्य अर्थात पूजनीय देवता रूप से सोमपान करते हैं इसलिए सोमप है। अथवा यजमान रूप से धर्म मर्यादा दिखलाते हुए सोमपान करने के कारण सोमप है स्वात्मा मृतरसम पिबन अमृतप असुरैय अमृतम रक्षि देवान्यि स्वयं अपि अपिबद्यवाम अपने आत्मा रूप अमृत रस का पान करने के कारण अमृत अप है अथवा असुरों द्वारा हरे हुए अमृत की रक्षा करके उसे देवताओं को पिलाया और स्वयं भी पिया इसलिए अमृत तप है सोमरूपेण सधि ही पोषयन सोम उमया सहित शिवोवा सोम अर्थात चंद्रमा रूप से औषधियों का पोषण करने के कारण सोम है अथवा उमा के साथ रहने के कारण शिव रूप से ही सोम है पुरुण बहुन जयती पुरुजित पुरु अर्थात बहुतों को जीतते हैं इसलिए पुरुजित है विश्व रूपवात्कृष्टत्वात् सप्तम पुरश्चा सौ सप्तमशति पुरुषोत्तम विश्वरूप होने से पुरु हैं और उत्कृष्ट होने के कारण सत्तम है पुरु हैं और सत्तम है इसलिए पुरुषम हैं विनयम दंडम करोती दुष्टा नाम विनय हम दुष्टों को विनय अर्थात दंड देते हैं इसलिए विनय हैं समस्तानी भूतानी जयतीति जयः सब भूतों को जीतते हैं इसलिए जय है सत्या संधा सत्यासंध्यासकल्प अेेती सत्यसंध सत्यसकल इति है जिन भगवान की संधा अर्थात संकल्प सत्य है वे सत्य संकल्प इस श्रुति के अनुसार सत्यसंध है दासो दानम दासारह दाशारह दशारह कुलोद्भव दास दान को कहते हैं भगवान दान के योग्य है इसलिए दासार है अथवा दसाह कुल में उत्पन्न होने के कारण दाारह है सात्वतम नाम तंत्रम तदा तंत्र तत्कुरादिगणसूत्र ऋणी कृते क्वि चा च पदम सात्वत तेजाम पति योग क्षेम कर ही। सात्वत नामक एक तंत्र है उसे रचता है या उसकी व्याख्या करता है इस अर्थ में तत्कोति तदा इस गणसूत्र से ऋच प्रत्यय करने पर फिर क्विप प्रत्यय करके ऋणी का लोप कर देने पर सात्वत पद बनता है उन सात्वतों के पति अर्थात छेम करने वाले होने से भगवान सात्वताम पति है सात्वत वंशी यादवों के अथवा सात्वतो वैष्णवों के स्वामी होने से भी भगवान सात्वताम पति है जीवो विनयता साक्षी मुकुंदोमित विक्रम अम्भो निधितात्मा महोदय जीव विनयता साक्षी असाक्षी मुकुंद अमृत विक्रम अंभोनिधि अनंतात्मा महोदधिशय अंत प्राणन क्षेत्रेण धारियन जीव उच्य क्षेत्र से प्राण धारण करने के कारण जीव कहे जाते हैं विनयत्व विनयिताक्षा ता, पश्य प्रजा विनता साक्षी अथवा नैतेर्गतिवाचिनोप विनेता असाक्षी, असाक्षात दृष्टा आत्मा वस्तु न पश्यति पश्यती विनेता विनेतु तो को कहते हैं प्रजा की विनेता को साक्षात देखते हैं इसलिए विनेता साक्षी है गति अर्थ के वाचक निधातु का रूप विनेता है और साक्षात न देखने वाले अर्थात आत्मा के अतिरिक्त अन्य वस्तु न देखने वाले को असाक्षी कहते हैं इस प्रकार विनेता और असाक्षी ये दो नाम भी हो सकते हैं मुक्तिम मुक्ति ददाती मुकुंद मृषोदराद्ववात्धुम अक्षरसाम्याचनाता मुकुंद निरुक्ति मुक्ति देते हैं इसलिए मुकुंद है में होने के कारण मुक्तिद के स्थान में मुकुंद शब्द की सिद्धि होती है अक्षरों की समानता और निरुक्ति के वचन से निरुक्तकारों ने मुकुंद कहा है अमिता अपरिन्ना विक्रमाश्रय पादविक्षेपा अश्य अमित विक्रमणम शौर्यश्येति वा अमित विक्रम भगवान के विक्रम अर्थात तीन पाद विक्षेप अमित यानी अपरिमित हैं इसलिए वे अमित विक्रम हैं अथवा उनका विक्रम सूर्यवीरता अतुलित है इसलिए वे अमित विक्रम हैं अम्भांसी देवाद निधीयत अंभो निधि ता एता चुरीम्भांसी देवा मनुष्या पितरों सुर इस श्रुते है सागरो सरसा मसमी सागर इति भगवत वचनात् अम्भ अर्थात देवता आदि भगवान में रहते हैं इसलिए वे अम्भोनिधि हैं श्रुति कहती है वे ये चार अम्भ हैं देवता मनुष्य पितर और असुर अथवा मैं सरो में सागर हूँ इस भगवान के वचनानुसार समुद्र ही अम्भोनिधि है देशतः कालतो वस्तु तो वस्तु तस्परिचिन्नवात्न्ता देश काल और वस्तु से अपरिछिन्न होने के कारण भगवान अनंतात्मा है संहृत्य सर्वूताने का जगत कृत्वा अधिशे महोदधिमिति महोदधिशयः समस्त भूतों का संहार कर संपूर्ण जगत को जल में करके महोदधि समुद्र में शयन करते हैं इसलिए महोदधि शय है अंत इति अंत तत्क इति ऋचिचिक भूतों का अंत करते हैं इसलिए अंतक है तत्कोती तदा चे इस गणसूत्र से ऋच प्रत्यय करने के अनंतर रूल सूत्र से केूल प्रत्यय हो जाता है और ऋण की संज्ञा का लोप होने पर ऊ का युवरनाक इस सूत्र से अक आदेश हो जाता है अजो महारह स्वाभाव्योजिता मित्र प्रमोदन आनंदो नंदनंद सत्यधर्माक्रम अज महा स्वाभा जिता प्रमोदन आनंद नंदन नंद अर्थांद सत्यधर्माक्रम आतोर इति काम अजह स अर्थात अ अर्थात विष्णु से उत्पन्न हुआ है इसलिए काम अज है मह पूजा महपूजा तदर्हत्वात् मह महा पूजा को कहते हैं उसके योग्य होने के कारण महारह है स्वभावे नैवा भाव्यो नित्य निष्पन्न रूपवाद इति स्वाभाव्य नित्य सिद्ध होने के कारण स्वभाव से ही उत्पन्न नहीं होते इसलिए स्वाभाव्य है जिता अमित्रा अंतर अमित्र अतर्वर्तिनो रागद्वेश रावण कुंभकर्ण शुष्पद येनासौ जिता जिन्होंने रागद्वेशादी आंतरिक और रावण रावणकुंभकर्ण शिष्पालाल आदि बाह्यमें शत्रुजीत लिए हैं वे भगवान जिता हैं स्वात्मा मृतरसास्वादान नि प्रमोदते ध्याय ध्यान मात्रे प्रमोदन करोती वहाँ प्रमोदन अपने आत्मा रूप अमृत रस का स्वादन करने से नित्य प्रमोदित होते हैं अथवा अपने ध्यान मात्र से ध्यानियों को प्रमुदित करते हैं इसलिए प्रमोदन है आनंद स्वरूपम अस्यति आनंद एक तस्व आनंद भूतानी महात्रा उपजीवंती श्रुते है भगवान का स्वरूप आनंद है इसलिए वे आनंद है श्रुति कहती है इस आनंद की ही मात्रा का आश्रय अन्य प्राणी जीवित रहते हैं नंद यतीत नंदन हा। आनंदित करते हैं इसलिए नंदन है सर्वाभिपत्ति समृद्धो नंद है सुखम वैशयिकम नाश्य विद्यत इति आनंद यो वै भूमा तत्खम नलपे सुखमस्ति इति श्रुते सब प्रकार के सिद्धियों से संपन्न होने से नंद है अथवा भगवान में विषयजन्य सुख का अभाव है इसलिए वे आनंद है श्रुति कहती है जो भूमा अर्थता अर्थात पूर्णता है वही सुख है अल्पम में सुख नहीं है सत्याधर्मा ज्ञानादयो सत्य सत्यधर्मा भगवान के ज्ञान धर्म सत्य है इसलिए वे सत्य से सत्यधर्मा है तोविकक्रमास्त्रीस लोकेशुका ऋणी पदा विचक्रमें श्रुते लोकाताने वा त्रिविक्रम त्रित्यव त्रैहोलोका की मुनि सतमयी क्रमतेतांधा सर्वा त्रिविक्रम इतिश्रुत हरिवंशे जिनके तीन विक्रम अर्थात दग तीनों लोकों में क्रांत व्याप्त हो गए वे भगवान त्रिविक्रम हैं श्रुति कहती है अपने पैर से तीन पक्ष चले अथवा जिन्होंने तीनों लोकों का क्रमण लंघन किया है वे भगवान त्रिविक्रम है हरिवंश में कहा है मुनिश्रेष्ठों ने त्रि शब्द से तीन लोक कहे हैं आप उनका तीन बार उल्लंघन कर जाते हैं इसलिए त्रिविक्रम नाम से प्रसिद्ध हैं